दर्शकों की नब्ज़ नहीं पकड़ पाया नसीरुद्दीन और सामाजिक कार्यकर्ता हैं शबाना आज़मी दर्शकों की नब्ज़ नहीं पकड़ पाया नसीरुद्दीन सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने हर तरह की फिल्मों में खुद को बखूबी साबित किया है लेकिन फिल्में बनाने में दर्शकों की पसंद नहीं समझ पाए अब जल्दी ही वे चालीस में नजर आएंगे करते हैं उनसे एक मुलाकात बड़े पर्दे पर आप हमेशा एक अलग ही अंदाज में सामने आते हैं क्या वजह है इसकी करियर की शुरुआत से लेकर अब तक मैंने हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश की है हालांकि पहले मुझे आर्ट सिनेमा के अभिनेता के तौर पर देखा जाता था लेकिन त्रिमूर्ति जैसी कुछ कमर्शियल फिल्मों ने मेरे लिए हर तरह की फिल्में करने का रास्ता आसान कर दिया बेशक मेरे लिए ये किसी उपलब्धि की तरह ही है वैसे फिल्मों को मैं बैनर या निर्देशक की बजाय स्क्रिप्ट और अपने रोल को देखकर साइन करता हूं। इंडस्ट्री में लंबा वक्त गुजारने के बावजूद मुझे आज भी नए निर्देशकों के साथ काम करना पसंद है और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है इंडस्ट्री में आपकी अपनी एक पहचान है फिर भी हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती द डर्टी पिक्चर साइन करने की वजह अपने रोल को सुनने के साथ ही मैंने फिल्म साइन कर ली थी उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि इसकी पूरी कहानी और बाकी एक्टर्स के बारे में जानना चाहिए वैसे भी शुरू से ही मैं अपने काम से काम रखने वाला हूँ हालांकि मिलन लुथरिया की इस फिल्म को साइन करने की बड़ी वजह यही थी कि मेरा रोल बेहद अलग था और एक किरदार में इतने पहलू कम ही देखने को मिलते हैं बतौर निर्माता और निर्देशक आपने सिर्फ एक फिल्म की है इसकी वजह सच कहूं तो शायद बतौर प्रोड्यूसर मैं दर्शकों की नब्ज कभी नहीं पकड़ पाया बतौर निर्माता जब मैंने रघु रोमियो बनाई तो मुझे उम्मीद थी कि दर्शकों की एक क्लास को फिल्म जरूर पसंद आएगी उस वक्त मेरे दोस्तों ने भी फिल्म की खूब तारीफ की थी लेकिन फिल्म बिल्कुल नहीं चली एक बार फिर हिम्मत करके पुराने साथियों के सहयोग से ये होता तो क्या होता बनाई लेकिन इसे भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिला हालांकि कई बार सोचता हूँ इन फिल्मों को मैंने क्यों बनाया लेकिन जब कोई इनकी तारीफ करता है तो खुशी होती है आपकी आने वाली फिल्म चालीस है इसके बारे में कुछ बताएं डायरेक्टर हृदय शेट्टी ने मुझे जब फिल्म की स्क्रिप्ट और रोल के बारे में सुनाया तो लगा कि वे मेरे लिए अलग रोल लेकर आए हैं वे वाकई एक्सपेरिमेंट करने का दम रखते हैं आखिर बिना हीरो हीरोइन वाली फिल्म का जोखिम कौन उठाएगा वैसे यह पूरी फिल्म एक रात में एक वैन के इर्द गिर्द घूमती है और इसमें कॉमेडी रोमांच व सस्पेंस का तड़का है इसमें मेरे साथ के के मैनन रवि किशन और अतुल कुलकर्णी हैं। फिल्म को हमने मुंबई की सड़कों पर करीब 40 रातों में शूट किया है बाकी तो आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा सामाजिक कार्यकर्ता हैं शबाना आजमी शबाना आजमी को बॉलीवुड में एक अभिनेत्री के साथ बतौर सामाजिक कार्यकर्ता जाना जाता है यही वजह है कि वे बॉलीवुड के साथ समाज का भी एक अहम हिस्सा हैं उन्हें बड़े पर्दे पर संवेदनशील किरदार की भूमिकाएं निभाने वाली अभिनेत्री माना जाता है एक प्रसिद्ध व्यक्ति और जागरूक नागरिक होने के नाते उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाई है इसके अलावा उन्हें अपने दिल की आवाज को बेझिझक बयान करने के लिए जाना जाता है शबाना जब बड़ी हो रही थी तो वे अपनी माँ को अलग अलग भूमिकाओं के लिए तैयारी करते देखती उनकी पहली ट्रेनिंग वहीं से शुरू हुई थी लेकिन शबाना के मन में पहली बार प्रोफेशनल एक्ट्रेस बनने का ख्याल तब आया जब उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीटीआई) टी की एक स्टूडेंट फिल्म में जया भादुड़ी का अभिनय देखा नतीजतन उन्होंने भी एफटीटीआई के एक्टिंग कोर्स में दाखिला ले लिया और वहां की गोल्ड मेडलिस्ट रहीं। शबाना की रिलीज होने वाली पहली फिल्म उन्नीस में बनी श्याम बेनेगल की अंकुर थी अंकुर में शबाना का बेहतरीन अभिनय देखने के बाद सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए साइन किया कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान सत्यजीत शबाना के फैन बन गए थे सत्तर और अस्सी के दशक के हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्माता समाज की सच्चाइयों से जुड़ी फिल्में बना रहे थे और शबाना उनमें अपने लिए नई चुनौतियां तलाश रही थी इन फिल्मों में काम करके शबाना अपना अभिनय मजबूत करती रही और दोनों कमर्शल और आर्ट सिनेमा में उन्होंने अपनी खास जगह बनाई 1996 में रिलीज हुई दीपा मेहता की फिल्म फायर में दो ऐसी औरतों के संबंध के बारे में दिखलाया गया था जो एक दूसरे की संगत में सुख महसूस करती थीं। मशहूर लेखिका इसमत चुगताई की उर्दू कहानी लिहाफ पर आधारित इस फिल्म का विषय काफी विवादास्पद साबित हुआ इस विवादास्पद फिल्म में दोनों में से एक औरत का किरदार शबाना ने ही निभाया शबाना खुद को किरदार के मुताबिक पूरी तरह ढालने के लिए हमेशा मेहनत करती हैं यही वजह थी कि दीपा मेहता की वाटर के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडा लिया था और शाम बिनेगल की मंडी के लिए 20 किलो वज़न भी कम किया था शबाना ने हमेशा अपने किरदार के माध्यम से समाज और, और औरतों के हक में बात की है और आज वे कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हैं उनका मानना है कि फिल्म कलाकारों को इन संगठनों से जुड़ना चाहिए क्योंकि कलाकारों की लोकप्रियता से इन संगठनों को अपने लक्ष्य हासिल करने में काफ़ी मदद मिल जाती है